श्री श्री राम कथा श्रीरामकृष्णकथा चतश परेद प्रभु श्रीरामकृष्ण कलिकता श्यागृहे भक्तसि शुक्रवास आश्विन से कृष्णपक्षी सप्तमी का पंचदशो दिवस अक्टोबर्मासो दिवस पंचाश्तुतरशे ख्रीष्टवर्षे श्री श्रीरामकृष्ण श्या चिकित्सा आयात दिल तल्स प्रकोष्ठे अस्ति, वेला वादन मिता। मास्टर महोदेन सह एक आलपति मटर्मोद्यसमीप्त पीड़ावार्ता दाती तथा तम सह आन्य श्री प्रभो शरीरव अस्वस्थम किंतु कवल भक्ता चिंतन श्रीरामकृष्ण मास्टर्मोद प्रति साहां अ पूर्ण सामता उत्तम स्वभा मणींद्रे प्रकृतिभा कि आश्चर्य चैतन्यचरितामृतपाठन मनसी ती धारणा जाता गोपी भाव सखी भाव ईश्वर पुषा तथा अहम प्रकृतिव मटर्मोदय आर्य आम पूर्णचंद्रो विद्यालयो बाक वयसा पंचद वर्ष देशीय षोड वर्ष देशी वा, वूर्ण द्रुँमें श्री प्रभु व्याकुलितो व्याको किन्तु गृहत स आगमनाद वार्यते, द्रुप प्रथमत एक व्याको जात येकदा रात्रो स दक्षिणेशरतः सहसा मास्टर महोदय गृह सगता मास्टर पूर्णम पूर्ण ग्रिह, गृहत स सा आनीय साक्षात्कार कश्वर कथम आह्वनीय तेन सह एता दिशाने एक परम श्री प्रभु दक्षिणेशर प्रत्या मणिन्द्र अभी वयसा वर्ष देशीय वर्ष षोडस वर्षदेशीयो वा सैक्ता खोका आहवानी स्म इदानमें आहवानी बालको भगवतो नाम गुणगानम शुनो चेद् भाव विफल सृत्यम करो पंचेद वैद्य तथा मास्टर मटर्मोदय वेला दसवादनताद वैद्य सरकार मास्टर वैद्यसर्क गगृहम मटर्मोद गर्गोपरी दीथस्थित अभ्यर्थना प्रकोष्टस्य से तत्र तैद्यन सह कासने उपवेश आलपति वैद्यम काचा धारे जलं तत्र लोहित मै क्रीड वैद्य अंतरा अतरा एलाचा जलें निक्षिप एक, एक मितेय गुलिका निर्मा आहार कृते आहारकते मास्टर मटर्मोदय पश्य वैद्य मास्टर मटर्मोद प्रति सहास्यम इत पश्य एते लोहित मैसे परम ततो तदाचा निक्षिप्त अस् तृष्ट अतो भक्त्या ज्ञानं अपेक्षितं महोदयस्य अतः वज्वल भक्त कि ज्ञानमपेक्ष मटर्मोदये हा तश्य चटकपक्षीडयम गांयगुलि प्राक्षिप तर दर्शना भय जाति नफुरीता ज्ञानाभा वैद्य अभ्यर्थना प्रकोष्ठ मध्यम आगत उप पिछम मंजूषा मध्ये स्तूपुस्तका वैद्य किंचितिद विश्रा्यस्टर्मोदय पुस्तक पश्य तथा चेकमा आदा पढ़ती किय कियत् पढ़ती कैनन फेरर्श लाइफ इति जीससंथ वैद्य अंतरा अंतरा आलपति महता कष्टन हॉमो पैथि विधिना रोगोपशमनाथ आवासीकित्साल सकल विषयकप्ताक पढ़ी अवदत अभी चवद ये तत्कपत्रकस्युतर श्रीटवर्ष से काटा जार्नाल अप्र मेडिसिन अफ मेडिशीन मध्येम श्यते वैद्य हॉमिओपैपैथी पद्धत्या चिकित्सा मास्टर मटर्मोदय अपरम पुस्तक निष्का मंगेरस न्यूथियोलाजी वैद्य अपश्य वैद्य मुंगेर महोदय सब्य युक्तिचार आधारी सिद्धांत अकारि एतेन तद उक्तम, उक्तम, उक्तम, एक चैतन्य वचनम उक्त अथवा बुद्धेन देवेन कितने की उक्त मास्टर तस्टर्मोदय सहास्यम चैतन्य बुद्धो न परम भेरमय वैद्य तत्व यदशे नाम मटर्मोदय कॉपी तो एक उतवा तेन निर्धारितम तेनाधारित अम वैद्योम मास्टर महोदय सह आरोहण चक्रे यानम श्यामुकुराभिमुख गेलाप्रहर्मता जताभ्या आलप आलपभ्याम्योबादु अतरा अरा श्री प्रभु साक्षाकर्यति तसंग स मास्टर सहास्यम भवते मटर्महोदय सहास्यमते भादुरिया उत्तचादी आरभीय वैद्य मास्टर मटर्मोदय महात्मा शरीरम सूक्ष्मशरी भवान न स्वीक भादुरी महोदय मन थिओसाफिस्ट पर गवेशकता अवतार लीला न स्वीक्रीय अतस्तेन मन्ने परिहासेन उक्तम उत्त वारे मत पर मनुष्य जन्म तो नई भविष्य कोप्पी जीव जंतु वृक्षादी कोप न भवि शोस्टादी आरभीय तत अनेक जन्म पर मनुष्यो भवद्यत मटर्मोदय किंच अवदतान विषय ज्ञान तत् मिथ्याज्ञानम इदानिम अस्ति इधान नास्ति, अधुना सत्यक्रीय तथाख्या तेनाली प्रयुक्ता यहां लघुकूपये लघुकूप जलम नीचे स्थिताया निर्गधारात आगे द्वितयघुकूप निर्गलधारा नरम वर्षा जल पिपूर्ण जो तल तो न चिराय स्थापय विज्ञान विषय जानमी पय इव शुष्येत वैद्यह ईसद हसन अभी ज्ञानम कर्ण ओयालिस्ट्रीटमग्त वैद्य सरकार श्रीयुक्त प्रतापवैद्यम आरोप सी प्रभु द्रष्टुम